स्वीकार नहीं करते हैं, हैं। दृष्टि का अब शांकर संप्रदाय में जो भगवत उपासना है वो सब क्या है दृष्टि है आयथार्थ ज्ञान है दृष्टि क्या है यथार्थ नहीं है अब इतना जरूर जो अहम ग्रह उपासना है उनके यहाँ वो दृष्टि नहीं है मतलब क्या है कि हम ब्रह्मास्मी ऐसा चिंतन करना है तो अपने अंतरा हाँ अपने अंतरात्मा का उपासना नहीं अपने अंतरात्मा की उपासना नहीं है मतलब जैसे कि जीवात्मा है फिर उसका अंतरात्मा इस प्रकार नहीं मतलब अपने को ब्रह्म समझना हाँ, बार बार आवृति करना है तो इसको श्रेष्ठ मानते हैं तो अब हम बता रहे थे कि यहाँ दृष्टि का विधान नहीं माना जा सकता है कि हम ब्रह्म नहीं है जीव ब्रह्म नहीं है उसको ब्रह्म समझना है आगे चलना यद्यपि अत्र यद्यपि यहाँ पर ये तुम राजासी, राजास्मी। ये राजा सी अहम कोई राजा के अधीन हो राजा के अधीन जब दोनों व्यक्ति होंगे तो क्या कहेंगे तुम राजा सी अहम मतलब तो तुम राजा के समान हो और हम राजा के समान राजा के अधीन जो होते हैं उनकी खूब छाट बाट होती है नहीं कह देते है क्या है अब तो कहते हैं आपके गुरु जी आप तो ये आपके साथी मान हो गए तो आप भी मानते है खूब कहते हैं अच्छा मतलब तो समानता का ही मतलब है कि तुम राजा के समान हो मैं राजा के समान इत्यादि वाक्यों के, के? दी है ना क्या तदीन ताद ताद है ना तद अधीन से भाव में स्वयं प्रत्यय कर देंगे तो क्या हो जाएगा हाँ मतलब उसकी अधीनता उसकी अधीनता मतलब राजा की अधीनता किसकी अधीनता यहाँ यहाँ तो राजा ही ऋणता है पर दृष्टांत है ना तो अब यहाँ पर समझो तत्व मसीह है ना तो कहते हैं कि जैसे कि जीव और ब्रह्म में शरीर शरीरी भाव जो नहीं मानते हैं उनका ये विचार चल रहा है उनका क्या कहना है कि ब्रह्म के अधीन जीव है ब्रह्म के अधीन क्या है मतलब तत्व की अधीन कम है इसलिए तत्व कह दिया क्या कह दिया तो, राजा के अधीन जब दो व्यक्ति होते हैं तो क्या कहते हैं तुम ए, क्या, तुम राजा हो, मैं राजा हो क्या मैं ऐसे ही क्या है कि जब वो तो परमात्मा परमात्मा के के है क्या है क्या तुम तो क्या बोल दिया गया था मतलब तुम, तुम, तुम परमात्मा के समान हो ये मतलब है ठीक है तो यहाँ पर ये तो क्या हुआ की तुम राजा से हम राजा मुख्य प्रयोग है कि औपचारिक प्रयोग है दौड़ प्रयोग है ना तो उसी प्रकार से ब्रह्म के अधीन होने के कारण और हम ब्रह्मास्मि कहा गया है तो ये भी कैसे प्रयोग होंगे औपचारिक प्रयोग होंगे औपचारिक प्रयोग क्यों है की तद अधीनता के कारण तद मतलब परमात्मा के अधीन होने के कारण परमात्मा की अधीनता के कारण लग जाएगा ये दिखती यहाँ पर तुम राजा असी अहम राजा इत्यादि के समान परमात्मा के अधीन होने के कारण उपचार की भी से उपचार की नवगौर प्रयोग की भी वक्षा से कहा अत्र कहा है? लगा है ना पहले देखिए अत्र अत्र मतलब शुभ मसी और तत्व है यहाँ पर मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष की संगति होती है मध्यम उत्तम सामंजस्य मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की संगति होती है कहाँ पर होती है बोलो हाँ अत्र गए न किसके समान और किसके अच्छा और किसकी विवक्षा से उपचार की भी वक्षा से हाँ उपचार की भी वक्षा से उपचार की भी वक्षा क्यों आ, परमात्मा की अधीनता आदि होने से अधीनता आदि से ब्रह्मात्म का नहीं नहीं अधीनता ब्रह्मात्म का नहीं अधीनता आदि होने से लग जाएगा उपचार की भी वक्षा से मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की संगति होती है तो ध्यान देना तो कहने का मतलब क्या है की फिर तो वो शरीर शरीर भाव मानने की जरूरत नहीं है की तेरा अंतर आत्मा है ऐसा कहने की जरूरत है मेरा अंतरात्मा ब्रम में एहसास करने की जरूरत नहीं है लग गया में हाँ है। है। मत यद्यपि इसे, अब तथापि फिर भी लोक वेदयो हो चेतन पर्यत की लोक और वेद में लोक और वेद में चेतन पर्यंत देव मनुष्यदी शब्दों के व्यवहार के समान हम्म, लोक और वेद में देखो शरीरवाचक देव मनुष्य आदि शब्द किसको कहते हैं शरीर को कहते हुए शरीरी? अरे कम से चल देवता और आत्मा तो देवता और मनुष्य होती नहीं है तो पहले जो है ये देव और मनुष्य शब्द किसको कहते हैं शरीर को शरीर को कहते हुए किसको कहेंगे आत्मा को जीव को लोक वेद में प्रसिद्ध है ना फिर लोक और वेद में चेतन पर्यंत शरीर वाचक देव मनुष्यादी शब्दों के व्यवहार की रीति से लगती बंकी चेतन पर्यंत देव मनुष्य आदि शब्दों का व्यवहार होता है ना देव मनुष्य आदि शब्दों का व्यवहार कहाँ होता है चेतन में चेतन लोक नहीं चेतन पर्यंत होता है लोक में लोक और वेद में दोनों चले। इधर फिर भी लोक और वेद में चेतन पर्यंत शरीर वाचक चेतन लोक ऑर्वेद में शरीर चेतन आत्मा पर्यंत शरीर चेतन आत्मा पर्यंत शरीरवाचक देव मनुष्यादी शब्दों के व्यवहार की रीति से व्यवहार की जाति गुण शब्द गति लाभात जाति शब्द गुण शब्द मतलब जाति वाचक शब्द और गुणवाचक शब्द जानते है ना देखिए गो शब्द है जाति वाचक और क्या है कि नील है आग? और हाँ, गो शब्द कहो उत्पल कह दो गो शब्द आपका जाति वाचक और गुणवाचक क्या है आपका नील शब्द है बताए थे नीलोत्थल में कि जाति और गुण शब्द की प्रवृत्ति जाति शब्द और गुणवाचक की शब्द की प्रवृत्ति का ज्ञान होनी चाहिए देखो जाति और गुणवाचक शब्द अपने आश्रय तक का बोध कराता है ऐसा ज्ञान होने से ऐसा ज्ञान होने से कितना लगा लेना गतिला बात क्या जाति और गुणवाचक शब्द जाति वाचक और गुणवाचक शब्द की अपने आश्रय पर्यंत बोधकता होने से अपने आश्रय पर्यंत या जाति वाचक और गुणवाचक शब्द को अपने आश्रय पर्यत का बोधक होने से बोला के इसी के समान किसके समान जाति वाचक और गुणवाचक शब्द के हाँ तो इसी के समान मुख्य वृत्ति से ही क्या कहेंगे इसी के समान मुख्य मुख वृत्ति से ही कार्य चलने से मुख्य वृत्ति से ही कार्य संभव होने से तदुपेक्षा करते कर उसकी उपेक्षा कर देते हैं किसकी जो उपचार की विवक्षा से मध्यम और उत्तम पुरुष की संगति है उसकी उपेक्षा कर देते हैं एक बार और देखेंगे फिर भी लोक और वेद में शरीर चेतन आत्मा पर्यंत शरीर वाचक देव मनुष्य शब्दों के व्यवहार की रीति से जाति वाचक तथा गुणवाचक शब्दों को अपने आश्रय पर्यंत अर्थ का बोधक होने से मुख्य वृत्ति से ही कार्य संभव होने पर उसकी उपेक्षा हो जाती है उसकी उपेक्षा हो जाती है हमने जो तो बताया है ना इसको एक सौ पेज से देखना इससे मिलता जुलता मिल, आपको मिल जाएगा उपचार पक्ष निराकरणम मिलेगा उपचार पक्ष निराकरणम 182 पेज पर तीसरी पंक्ति लोक वेद मिला लोक और वेद में चेतन आत्मा पर्यंत शरीर वाचक देव मनुष्य आदि शब्दों के व्यवहार के बल से शब्दों के व्यवहार के बल से जाति वाचक और गुणवाचक शब्द के समान मुख्य वृत्ति से ही निर्वाह सम्भव होने पर मुख्य वृत्ति से ही कार्य संभव होने आरोप मिल गया एक सौ बयासी तो उपचार पक्ष निराकरण नहीं मिला आपको तो इसमें तीसरी पंक्ति नहीं देखते हो लगाइए लोक और वेद में शरीर चेतन पर्यंत या चेतन आत्मा पर्यंत शरीरवाचक देव मनुष्यादी शब्दों के व्यवहार के बल से लगेगा लोक और वेद में चेतन आत्मा पर्यत शरीर वाचक देव मनुष्यादी शब्दों के व्यवहार के बल से तथा गुणवाचक शब्दों के समान मुख्य वृत्ति से ही कार्य संभव होने पर उपचार की कल्पना का अन्याय होने से या उपचार की कल्पना अन्याय होने से विस्तार से विश्राम करते हैं सब तो वहां बताए तो उसी के समान यहाँ लगा लो जब इनकी इनकी इनकी इनकी भाषा थोड़ी सरल है ना हाँ अब तो अब यहाँ यहाँ कहना फिर भी लोक और वेद में चेतन आत्मा पर्यंत वाचक देव मनुष्य शब्दों के व्यवहार की रीति से जाति वाचक और गुण वाचक शब्दों को आखिर पर्यंत अर्थ का बोधक ज्ञात होने से ज्ञात होने से मुख्य व्यक्ति से ही निर्वाह संभव होने पर उपचार पक्षी उपेक्षा हो जाती है लग गया तो उपचार पक्ष नहीं मानेंगे है ना क्योंकि लोक और वेद में चेतन पर्यंत शब्द बोध कराते हैं तो उसी प्रकार यहाँ भी क्या है कि जैसे मुख्य वृत्ति से चेतन पर्यंत बोध कराते हैं तो मुख्य वृत्ति से ही स्मत और अस्मत शब्द स्व तो और हम शब्द बोध करा देंगे किसका परमात्मा तक का तो उपचार पक्ष को मानने की जरूरत है तो मुख्य पक्ष मुख्य प्रति से काम चले जाए तो हो गया अब ध्यान देना अब कोई ऐसा कहता है की यहाँ पर सोहम रश्मी इस वाक्य में परिशुद्ध आत्मस्वरूप का अनुसंधान किया जा रहा है मुक्तावस्था में जो आत्म स्वरूप है उसे क्या कहेंगे परिशुद्ध आत्मस्वरूप क्यों मुक्तावस्था में ये प्रकृति ये प्राकृत शरीर है नहीं है तो प्रकृति के साथ संबंध होने से सुख रूप में सब होते हैं है ना और ये सब ना रहने से क्या होगा ये सब रहेगा कहते हैं उसमें परिशुद्ध आत्म स्वरूप है कब मुक्तावस्थावस्था तो कोई ऐसा कहता है की यहाँ पर शुभम अश्मी की अहम साह से क्या लेना है मुक्तावस्था में विद्यमान पर शुद्ध आत्मस्वरूप कि मैं परशुद्ध स्वरूप हूँ मैं क्या हूँ परसुद का अनुसंधान करना है तो यदि ऐसा करेंगे तो फिर आपको ए, ये मतलब सदी सदी भाव तो मानने की जरूरत नहीं है सदी सदी भाव मानने की जरूरत है शरीर शरीदी भाव मान करके तो क्या है कि आम शब्द का क्या अर्थ हो गया मेरा अंतरात्मा मतलब वह कौन वो परमात्मा मेरा अंतर है और सात कर लेना परशुद्ध आत्मस्वरूप तो परशुद्ध स्वरूप में हूँ तो अब क्या है कि शरीर शरीरी भाव मानना पड़ेगा नहीं। नहीं। जो हम समझाए तो पुस्तक में नहीं देखना चाहिए है ना? हम से क्या लेंगे परसुदात्म स्वरूप क्या लेंगे तो क्या हो जाएगा कि मैं परसुदात्म स्वरूप हूँ मतलब मुक्तावस्था में विद्यमान जो आत्मा का स्वरूप है उसे क्या कहते हैं तो मैं स्वरूप हूँ बात तो जब ऐसा अर्थ करेंगे तब फिर शरीर शरीर भाव की जरूरत है शुद्ध नहीं नहीं अभेद किसका तो पर मैं मतलब आत्मा ही है ना अनुसंधान करने वाला तो आत्मा ही है अनुसंधान करने वाला आत्मा तो फिर मुक्त नहीं है ना नहीं नहीं सुनो तो पहले अवस्था में विद्यमान आत्मा को क्या कहते हैं जो अपना स्वरूप है दे इंद्री मन प्राण बुद्धि दे इंद्री मन प्राण ऐसी विलक्षण जो अपना आत्मा स्वरूप है वो कैसा है प्रकृति के संबंध से दुर्मुक्त देन की तो प्रकृति है ना प्रकृति के संबंध से बिंदुमुक्त अपना स्वरूप कैसा है तो परशुद्ध तो अभी भी है परशुद्ध आत्मा अभी नहीं है ये नहीं कह सकते हैं शुद्ध आत्मा अभी भी है लेकिन है क्या अभी कर्म रूप विद्या के कारण प्रकृति के साथ संबंध है बताइए समझ में कर्म रूप अविद्या के कारण आत्मा आत्मा कर्म रूप अविद्या के कारण प्रकृति के साथ संबंध हो गया है जिसलिए आंता ममता जी हो रहे हैं है तो आत्मा आत्मा है। नहीं, नहीं आत्मस्वरूप हूँ तो जब स्पष्ट करने के लिए मतलब की जब दे मतलब प्रकृति के संबंध से विनिर्मुक्त अपने स्वरूप का अनुसंधान कहने के लिए प्रशुद्ध शब्द लगाया जा रहा है प्रकृति के संबंध से बिनोर्मुक्त प्रकृति के संबंध से रहित तो अपने स्वरूप का अनुसंधान करने के लिए क्या लगाया जा रहा है बात ही तो अभी तो क्या समझ में है ना पर संबंध से रहित स्वरूप है वो परसुद्ध वो भी समझना है और बाद में जब ऐसा समझेंगे तो मुक्तावस्था में प्रकृति के संबंध रहेगा ही फिर तो वही है समझने के समझे भी नहीं वही है समझना है उसको तो अभी देखिए नहीं जरूरत नहीं है क्योंकि क्या ले लिया पर आत्मा स्वरूप ले लिया परसुदा स्वरूप सुद ले लिया परसुदा स्वरूप सुद। में हूँ तो फिर श्री भाव की दूरत नहीं है आसान नहीं है कहते हैं ऐसा तो अच्छा तो अब लगाइए मूल में ननु शंका एवं इस प्रकार पुरुष आख्य पुरुष नाम वाला कौन है परमात्मा कौन है तो स्वेतर पुरुष नाम वाला कौन है जीवात्मा से इतर जीवात्मा से स्वेतर मतलब जीवात्मा से इतर आत्मा कौन हो गया कि स्वेतर आत्म लिखा है कि नहीं लिखा है, है। परमा, परमा, लेना जीव जीव और इतर आत्मा कौन हो परमात्मा लग गया और स्वेतर आत्मा जो है परमात्मा जो है वो किस नाम पुरुषाक्ष है वो है। पुरुष नाम वाला कौन है परमात्मा परमात्मा परमात्मा स्व है कि स्वेतर है स्वेतर की पुरुष नाम वाला अपने से भिन्न परमात्मा के साथ परमात्मा के साथ परमात्मा के साथ अपने अंतरात्मा के अभेद सामानाधिकरण करते अभेद परमात्मा के साथ सामानाधिकरण या परमात्मा के साथ अभेद किसका भेद अपनी आत्मा का अपनी अंतरात्मा का अपनी अंतरात्मा का लग जाएगा पुरुष नाम वाले जीवात्मा से भिन्न परमात्मा के साथ अपनी अंतरात्मा के सामानाधिकरण मतलब अपनी अंतरात्मा का अभेद करने के लिए अभेदेद क्या मानना पड़ता है बोलो अभेद करने के लिए क्या मानते हैं तो नहीं अभेद करने के लिए क्या स्वीकार किया जाता है विशेषात्मी अंतरात्मा तो परमात्मा के साथ अंतरात्मा का अभेद है कि क्या स्वीकार करने पर शरीर शरीर भाव क्या स्वीकार तो तो तो तो करने पर तो सामानाधिकरण स्वीकार करने के लिए शरीर शरीर भाव रूप क्लेश सामानाधिकरण के लिए क्या करते हैं शरीर शरीर भाव रूप क्लेस ये शंकाकार बोल रहा है कि देखना कि पुरुष नाम वाले जीवात्मा से भिन्न परमात्मा के साथ अपनी अंतरात्मा के अभेद करने के लिए शरीर आत्मभाव रूप क्लेश करते हैं ना तो शरीर आत्म भाव रूप क्लेश को छोड़कर क्लेश को छोड़कर यो असा सो पुरुषा शु हम अश्मी इस प्रकार परशुद्ध आत्मस्वरूप मात्र का अनुसंधान परक ये वाक्य हो परशुद्ध आत्मस्वरूप मात्र का अनुसंधान परक मतलब अनुसंधान का बोधक परसुद आ, परसुद आत्म मात्र का या केवल के अनुसंधान का बोधक ये वाक्य हो लगे हाँ। पंक्ति के सारे चल सकते हैं जो मैंने बोला थी नीलेगा अत्र पर इसे क्या जानना चाहिए क्या जानना चाहिए मंत्र मंत्र में पुरुष शब्द शब्द पुरु से पुरुषाख्या आ गया ना पुरुष शब्द से क्या लेना है बोलो उसके लिए क्या शब्द मूल में स्वेतर आत्मा आत्मा है ना शब्द आत्मा मतलब परमात्मा पुरुष से लेना है परमात्मा या परम पुरुष टिप्पणी देखना पुरुष शब्द से क्या लेना है स्वेतर हमने क्या लिया था जीव जीव से भिन्न लिया था ना तो यहाँ पर स्वेतर से लेते हैं कि उपासक से भिन्न स्वागत हो गया उपासना को मतलब भिन्न लग गया जब उपासक की आत्मा से भिन्न किसी कोई परम पुरुष कोई ये स्वेतर आत्मागर्थ हो गया लग गया की पुरुष शब्द से पुरुष शब्द से क्या लेना है उपासक आदित्य मंडल के अंदर रहने वाले परम पुरुष को आदित्य मंडल के अंदर रहने वाले परम पुरुष को लेकर किस पति से लेकर के बोलो पुरुष पति से लेकर लग गया लेकर तीन कर थे उसके साथ किसके साथ उस परम पुरुष के साथ अपने सामानाधिकरण के निर्माण के लिए पुरुष शब्द के साथ अपने सामना निगरण के पुरुष शब्द के साथ अपने अंतरात्मा के अभेद के निर्वाह के लिए अपनी अंतरात्मा के अभेद के शरीर शरीर भाववादी क्लेश भाववादी से से भाव है ना ये शरीर शरीर भाववादी रूप क्लेश को स्वीकार करने की अभिक्षा स्वीकार करने की अपेक्षा मुक्ति दशा भावी मुक्ति दशा में होने वाले परशुद्ध अपना स्वरूप ही पुरुष शब्द के निर्दिष्ट है मुक्ति रशा में होने वाला परशु अपना स्वरूप ही वैसा स्वरूप वाला मैं हूँ वाला इस प्रकार सामाना का साम इस प्रकार निर्बाध सामानाधिकरण क्यों नहीं मानते है कुतू तो नई स्थिति क्यों नहीं हाँ निर्बाध सामानाधिकरण क्यों नहीं मानते हो लगेगा क्या एवं सती और ऐसा होने पर उत्तम पुरुष आदि के समर्थन का प्रयास तो अभी न, ना न पे लगा है ना और ऐसा होने पर उत्तम पुरुष आदि के समर्थन का प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा अपने आप हो जाएगा है ना आपके साथ तो होता ही है मूल मूल एक बार और देखो इस प्रकार अरे पुरुष नाम वाला कौन है आत्मा कैसा आत्मा स्वीकार आत्मा पुरुष नाम वाला उपासक जीव से भिन्न परमात्मा के साथ अपनी अंतरात्मा के अभेद करने के लिए सामानाधिकारण करने के लिए शरीर शरीर भाव रूप क्लेश को छोड़कर सामना रिकण करने के लिए सही शरीर बावरू क्लेश करते हैं ना उस क्लेश को छोड़कर यो असा इस प्रकार पर शुद्ध मात्र का अनुसंधान का बोधक ये वाक्य हो लग गया ने। ने। तो उसमें आसानी से उत्तम पुरुष हो जाएगा बहुत अच्छा अर्थ है ना तो मईवम का अर्थ है कि सिद्धांती कहता एवं माँ ऐसा नहीं कहना नलू था ना ये शंका एवं मतलब इस प्रकार किस प्रकार चलो तो अब ऐसा नहीं कहना क्यों नहीं कहना चलो यहाँ तो आपने लगा दिया से क्या लिया पर, में शुरू, पर किसको लेते हैं जो सदैव का में जो जगत कारण ब्रह्म पहले कहा गया उसी को लेना है उसी को लेना तो परसुदात स्वरूप ले सकते हैं तत्व मसी में क्यों तत्व नाम जब समझाते समय पुस्तक नहीं देखनी चाहिए जब पुस्तक का पाठ चले तो पुस्तक में देखना उससे कोई फायदा नहीं है ध्यान देना की जब तत्व ऐसा बोलते हैं तो तत् सरु, सरुनाम है सरुना पूर्व का बोधक होता है पूर्व में क्या कहा गया सदैव है सदैव कहा गया है, गया है। तो अभी यहाँ पर आप देखिए कि तो सबसे किसको लेना है जो पूर्व में कहा गया जगत कारण ब्रह्म को लेना है तो आप परसुदा को तो ले सकते हैं ना और आम ब्रह्मी में जो तो ब्रह्म सब्त जिससे जिसका प्रकरण चल रहा है ना पहले का जगत कारण ब्रह्म का या सर्वात्मा ब्रह्म का है ना सर्वात्मा ब्रह्म कहा जो प्रचंड जल रहा है उसी को लेना है ब्रह्म शब्द से तो प्रसुत स्वरूप ले सकते हैं ब्रह्म शब्द से ने। तो कहते हैं चलो सोहम अष्टमी में तो आप लगा सकते हैं किसी प्रकार पर इसमें तत्वमसी और अहम ब्रह्माष्टमी में प्रस्तुत स्वरूप ले पाएंगे ने, ने। तो कहते हैं जब नहीं ले सकते इन स्थलों में तो, तो, या, तो जैसे तत्व और अहम ब्रह्माष्टमी में अर्थ करते हैं वैसे अर्थ यहाँ कर लेना चाहिए लगाइए मई वो ऐसा नहीं कहना चाहती हूँ तुम व अहम अष्टमी हम्म तुम वा अच्छा ये भगवान से कहा जा रहा है कि तुम वा अहम अस्मी की कि तुम कि तुम ही मैं हूँ वही है ना वही से वह बनेगा कि आप ही मैं हूँ आप ही हाँ इसका मतलब क्या है कि मेरा अंतर अच्छा हाँ मतलब कि कि आप ही मेरे अंतर आत्मा है आप ही क्या है मेरे हाँ ये भगवान को उद्देश्य करके कहा गया है बड़ा हो कह सद है इत्यादि इत्यादि वाक्यों में तदु उसकी असिद्धि होने से इत्यादि वाक्यों में परसुद्धि स्वरूप की असिद्धि होने से किसकी असिद्धि होने से इत्यादि वाक्यों में परसुदरूप की असिद्धि होने से अत्रापी कर यहां पर भी कहा सोहमश्मी कहा चल रहा सोहमसमी में भी तद समान न्यायतया उसके समान रीति से उसके समान किसकी रीति से तत्व और तंगी इसके समान रीति से तथय अनुसंधान वैसा ही अनुसंधान करना वैसे ही अनुसंधान का औचित्य है वैसे ही अनुसंधान का या वैसा ही अनुसंधान करना औचित है कैसे कि अपनी अंतरात्मा का अनुसंधान करना कहाँ पर में। सोह किसके समान समाधि तो यहाँ पर क्या करना चाहिए फिर यहाँ भी सोहम में की ये करना चाहिए की दिव्य विग्रह विशिष्ट व्यापक परमात्मा मेरा अंतरात्मा है न मतलब क्या है कि दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट व्यापक परमात्मा के साथ अपनी और अंतरात्मा के हाँ अभेद का अनुसंधान है ना तो वही अनुसंधान करना उचित है लग गया हाँ तो अब देखना ठीक है अब एक बार और देखो एक पंक्ति बची है अब देखो सोहम अश्मी ना तो यहाँ पर अहम कार्य क्या करते हैं मेरी अंदर आत्मा का मतलब वो व्यापक परमात्मा मेरी अंतरात्मा है कहते उसने क्या है कि सा से क्या लेते हैं व्यापक परमात्मा ब्रह्म लेते हैं साह से क्या लेते हैं व्यापक ब्रह्म लेते हैं से कर दो परमात्मक साकर्थ क्या कर दो शब्द क्या हो जाएगा अपनी आत्मा तो अपनी आत्मा कैसी भूत आसन हो गया अभी पहले क्या करते थे आम शब्द जीव को कहते हुए आत्मा को कहते हुए अंतरात्मा ब्रह्म को कहता था आहम शब्द आत्मा को कहते हुए अंतरात्मा सबको कहता था अब कहते हैं अहम शब्द तो केवल अपनी आत्मा को कहेगा अंतरात्मा तक को देगा तो किसको कह देगा को तो, तो, तो, तो, तो इसमें क्या हो जाएगा की ब्रह्मात्मक अपना समझाने ब्रह्मत्मक अपना नाम बताती समझ में ब्रह्मत्मा नियंत्रण ब्रह्मत्मा का ब्रह्मत्मा कर्थ है कि ब्रह्म का शरीर बताती समझ गए नहीं तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है कहते हैं शब्द जो जगत है जगत कारण ब्रह्म को कह रहा है ना तो देगा नहीं समझे दस किसको कह देगा तलात्मक को मतलब ब्रह्मात्मक को, को कह देगा की तुम ब्रह्मात्मक हो तुम कैसे हो हुद, हुद. अच्छा और अहम ब्रह्माष्मी में ब्रह्म शब्द ब्रह्मत्मक को कह देगा कि मैं ब्रह्मात्मक हूँ ठीक है तो एक ये हो गया तो अब है तो अभी तो शंका चल रही अभी हालांकि ये अर्थ सिद्धांत में अमान्य नहीं है लेकिन ये अमान्य नहीं है पर ये आग... है हाँ वो वो एहसास करना है आप ना ब्रह्मात्मक होने पर भी अहर से ठीक नहीं है क्यों नहीं है बताइए कि ब्रह्मात्मा को अहम अस्मी है ना सागर्थ हुआ ब्रह्मात्मक कि ब्रह्मात्मक को अहम अस्मी इस प्रकार देखना पर विद्या अर्थ होता है ब्रह्म विद्या पर विद्या का क्या है ब्रह्म और ध्यान देना ब्रह्म विद्या क्या है ब्रह्मांड ब्रह्मानुसंधान ब्रह्म विद्या क्या है और ब्रह्म विद्या का अंग क्या है बोलो और और ब्रह्म विद्या विद्यान देना कि पर विद्या का तो ब्रह्म विद्या और ब्रह्म विद्या का अंग है अपनी आत्मा अनुसंधान अपनी अपनी आत्मा का अनुसंधान भी ब्रह्म विद्या का अंग ऐसा कि पर विद्या करते ब्रह्म विद्या का अंग क्या हैं स्वात्मा अपनी आत्मा का अनुसंधान अनुसंधान परख अपनी आत्मा का अनुसंधान परख होने पर भी अपनी आत्मा के अनुसंधान का बोधक होने पर भी किसको सोहम अश्मी इस वाक्य को परख तो किसका सोहमश्मी इस वाक्य से इसी वाक्य से जाएगा सोहम इस वाक्य का ब्रह्मत्मा को वहां अश्मी इस प्रकार ब्रह्म विद्या के अंग अपनी आत्मा के अनुसंधान का बोधक होने पर भी लग जाएगा हो सकता है ना फिर असुविधा क्या है कि यहाँ पर सोहम अश्मी में सात शब्द से आपने क्या लिया है ब्रह्मात्मा? ब्रह्मात्म, ब्रह्मात्मा। तो सात से जो ब्रह्मात्मा अर्थ लेंगे वो लक्षणा से सा कैसे होगा सुनो शरीरवाचक शब्द शरीर का बोध कराते हैं शक्तिवृति से शरीरवाचक शब्द शरीर का बोध कराते हैं और शरीर वाचक शब्द जो है वो शरीर का बोध कराते हैं लक्षण से बताए में तो मतलब भी जैसे कि आम शब्द शक्ति वृत्ति से अंतरात्मा ब्रम तक का बोध करा रहा था पर सब्द ब्रह्म का वाचक स शब्द जब ब्रह्मात्मक को कहेगा तब लक्षण से कहेगा किसको कहेगा ये दोष है कहते हैं बोधक होने पर भी तद शब्द से अधिकम अच्छा है ता, कि या ब्रह्मात्मक ब्रह्मात्मक कर लो लेना क्या कर लेंगे मतलब इस इसका अर्थ होता है तरहीन क्या हो जाएगा तरहीनवादी अथवा तदात्मकत्वि या कही ब्रमात्मकत्वादी की ब्रह्मात्मक आदि लक्षणा आते हैं ब्रह्मात्मकवादी कैसे होते हैं लक्षण ही होते हैं लक्षणा के योग्य होते हैं कि लक्षणा से आता है, ये दोष हुआ। बताइए समझ में? में उस सिद्धांत तो नहीं है वो भाव, पर लक्षणा करने का नहीं दुण। दुणान दुणान में। दुणान में। आप देखो देखो गीता में देखो थोड़ा। गीता जो है ना क्षेत्र कौन से या क्षेत्र क्षेत्र गीति तद विधा आगे क्षेत्रीय शरीर ये ये जो है ना जो शरीर क्या कहा जाता है एकदय यो व्यक्ति और इस क्षेत्र को जो जानता है ना चेतन आत्मा तो उसे क्या कहते हैं क्षेत्रज्ञ और भगवान अगर कहते हैं क्षेत्रज्ञी मामगी ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञा क्षेत्र भी मुझे ही जानो भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञ मुझे ही जानो क्षेत्रज्ञ मुझे ही जानो तो यहाँ पर मामक मदात्मक क्या करते हैं मदात्मक तो का क्या ब्रह्मात्मक की क्षेत्र को मदात्मक जानो या ब्रह्मात्मक जानो ब्रह्म के अधीन है तो सुन लेना लक्षणा करनी पड़ी मामक क्या करना पड़ा मदात्मक मदात्मक का क्या हो गया ब्रह्मात्मक यहाँ लक्षणा करनी पड़ी तो यदि कोई कहे यहाँ पर लक्षणा करते हैं तो यहाँ लक्षण क्यों करते हैं यहाँ भी, भी माम यहाँ भी माम क्या परमात्मा ही रखो और यहाँ पर क्षेत्र क्या कर दो क्षेत्रक क्षेत्र क्या क्षेत्रक का अंतरात्मा क्षेत्रक क्षेत्र मुझे जानो तो लक्षण करनी पड़ेगी क्षेत्रक का अंतरात्मा मुझे जानो क्षेत्रक शब्द जो क्षेत्रक जीव को कहते हुए अंतरात्मा सबको कहेगा की क्षेत्र अंतरात्मा मुझे जानो क्षेत्र न न क्षेत्रज का ही अर्थ क्षेत्र शरीरक हो गया ये सुनो जब कहते हैं ना आम सब जीव को कहते हुए जीव के अंतरात्मा को कहता है तो जीव के अंतरात्मा का यह जीव शरीरक कह दीजिए जीव शरीरक में गोबरी या जीव शरीर है जिसका किसका परमात्मा का अच्छा। तो जीव शरीर हो गया तो जीव क्या जब जीव जीव किसका शरीर है परमात्मा का तो जीव शरीरक कौन होगा परमात्मा तो अंतरात्मा है कि नहीं है जो जीव शरीरक का वो जीव का अंतरात्मा है बात रखिएगा क्षेत्र अंतरात्मा। अंतरात्मा। मुझे ही जानो तो, तो करनी पड़ी नहीं। तो कहते है आप ऐसा वहां पर आप क्यूँ कर देते हैं किसी कर लक्षणा करके क्यों अर्थ करते बात में तो सीधी बात है प्रसंग देखो यदि आगे परमात्मा का वर्णन होता तो फिर वहाँ क्षेत्र सब क्षेत्र के अंतरात्मा को कह देता क्षेत्र के अंतरात्मा ब्रम्ह को कह देता है यदि ब्रह्मण होता तो आगे ब्रह्म का अनुरूपण तो है ही नहीं आगे किसका है अपनी आत्मा का छेद क्षेत्र में तो इसलिए वहां पर जो है क्षेत्र के कार्य क्षेत्र का अंतरात्मा क्षेत्र शरीर नहीं किया गया इसलिए वहां पर दक्षिणा करनी पड़ी बात ही सुन में इसलिए करनी पड़ी यहाँ शंकर और रामानुजी दोनों ही छेद क्षेत्र के मतलब आत्मा का निरूपण मानते मध्वाचार्य के संप्रदाय में क्षेत्र परमात्मा को कहता है वो भगवान ने क्या बोला क्षेत्रज्ञापी माउवी थी तो क्षेत्र कौन हो गया परमात्मा हो गया तो उनके यहाँ जो है परमात्मा संप्रदाय में शंकर राम जैसी यहाँ परमात्मा को वर्णन मानते हैं क्षेत्र परमात्मा और क्षेत्रीय हो गया ऐसा उनका अर्थ है क्षेत्रज्ञापी माउवी थी है क्षेत्रज्ञ अच्छा क्षेत्र से क्या लेना क्षेत्र को इसी लेना है क्षेत्र तो भी मदात्मक है क्षेत्र है क्षेत्र भी मदात्मक है।, है ऐसा है क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग्य है शंकर संप्रदाय में बहुत आधार है बहुत जगह इसका प्रवचन चलता है तेरहवीं अध्याय पर बहुत जगह प्रवचन चलता है बड़े ध्यान से लोग सुनते हैं क्योंकि देश भिन्न आत्मा को समझने के लिए बहुत उपयोगी अध्याय है ना बहुत ध्यान से सुनते हैं बहुत भीड़ होती है बड़े बहुत चिंतन मनन करके वो प्रयास करके समझते हैं बहुत आदर है शास्त्रों का अच्छा अब देखिए तो ये हो गया इसलिए क्या है कि लक्षणा करनी पड़ेगी इसलिए ऐसा नहीं माना बल्कि सोहम अश्मी मतलब क्या है कि दिग्व्य मंगल विग्रह विशेष व्यापक परमात्मा मेरा अंतरात्मा है मतलब व्यापक परमात्मा का अपनी अंतरात्मा से अभेद है ना तो अपनी अंतरात्मा से व्यापक परमात्मा का अभेदेन अनुसंधान कहा गया है अभेदेन मतलब मेरा अंतरात्मा ही कौन है व्यापक परमात्मा है तो यह थोड़ा है व्यापक परमात्मा अपनी अंतरात्मा ये कोई अलग नहीं है, इतना अलग नहीं, नहीं है ऐसा इतना होना चाहिए परमात्मा से अलग नहीं है भिन्न नहीं है अपनी अंतरात्मा से ऐसा अनुसंप होना चाहिए पूरी ताकत लगा दी अपने लोगों को परेशानी होती है उनको हसी खेल का काम था 18 साल की उम्र में या 19 19 19 साल साल की में, साल की उम्र उम्र में में 18 18 वर्ष अठारह पढ़ा दिया था वे स्वामी ने पढ़ा दिया था भंडारे खाते नहीं बनती थी तब था उनके जीवन में तब, तब, तब से जो है सब विचार